स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्शियों के संस्मरण स्वामी विज्ञानानंद स्वामी ध्रुवात्मानंद सन 1926 में मैं कानपुर आश्रम जा रहा था रास्ते में सुना कि उसी रेल में श्री राम कृष्ण के एक शिष्य महापुरुष जा रहे हैं वे प्लेटफार्म पर उतरे मैं उनके दर्शनों के लिए गया पर वे तेजी से सामने की ओर चले गए न तो किसी और दृष्टि थी और न चित्त में कोई विक्षेप था उस समय दर्शन प्रणाम नहीं हुआ और उसकी आकांक्षा मन में बनी रही सन 1930 में मैं बेलूर मठ से स्वामी शर्मांद जी के साथ इलाहाबाद के कुंभ में गया था हम लोग पहले ही इलाहाबाद आश्रम गए जहां स्वामी विगयानंद जी महाराज थे स्वामी शर्मानंद जी की इच्छा थी कि यदि सुविधा हो तो मेले के स्थल के बदले आश्रम में ही रहेंगे किंतु हम लोगों के प्रणाम करने पर वे उदासीन ही बने रहे मैंने उनमें आत्मीयता लौकिकता आदि कुछ नहीं देखा ऐसा लगा जैसे विहाय कामान यह सर्वान कुमांशरित निष्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। ये स्थित प्रज्ञ पुरुष शांति समुद्र में निमग्न हैं बाध्य होकर हम लोग कुंभ मेले के स्थल पर चले गए इसके बाद उन आत्मानंद महापुरुष का दर्शन 1931 में दिल्ली आश्रम में हुआ उस समय मैं दिल्ली आश्रम के एक सदस्य के रूप में वहाँ था वे संध्या को गाड़ी से उतरकर एक कुर्सी पर बैठे प्रणाम करते समय देखा कि वे उन्हीं कंबल से बना अलखल्ला पहने हुए हैं और पैरों में दो तीन जोड़े मोजे हैं यह देखकर बहुत कुतूहल हुआ क्योंकि रामकृष्ण मिशन के किसी भी साधु की ऐसी वेशभूषा नहीं देखी उन्होंने अत्यंत सौजन्य के साथ हमारा प्रणाम ग्रहण कर हमारी ओर देखा उस दृष्टि में एक अनमना भाव था दृष्टि अंतर्मुखी थी मानो किसी अन्य जगत में विचरण कर रहे हैं आत्मन्य व आत्मनात्ष्ट स्थित प्रज्ञा उनका बाल सरल भाव देख कर, निसंकोच उनके पास जाकर बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा जितने दिन वे आश्रम में थे उतने ही दिन उनके आनंद का स्पर्श प्राप्त हुआ बाद में बेलूर मठ और अन्य स्थानों में और कुछ बार उनका दर्शन किया है